विष्णु विष्णु मान बुद्धि चित अहकार ये ततुष्ट अंत विष्णु है आत्मारूपी विष्णु को छोड़कर बाहर के विष्णु को खोज खोज के थक जाएंगे वही आत्मदेव ही विष्णु के प्रकट हो जाते हैं फिर अंतर्धान होते हैं जो अंतर्यामी देव विष्णु को छोड़कर बाहर विष्णु खोजता है वो मन चाह भगवान खोजकर मन की वृत्ति बदली तो भगवान अंतर्धान फिर रोते रहो ये माया बहुत शो और जरूरी नहीं कि धर्म की, की जगह पे लोग धर्म से अनुशासित हो आदत पुरानी है वहां भी काम करती है देखा नहीं बेईमान लोग डबल डबल प्रसादी ले अब इधर बैठने का फल क्या डबल प्रसादी लेने की भी आदत नहीं गई अभी तो माफ हो गया लेकिन ये अंत कर्ण की मालिनता है ना दो गोली के लिए बेईमान बनना कोई नहीं जाने ये तो हाथ ऊपर किया तो खानदानी है कोई नहीं जाने फिर भी अंतरिया में तो जानता है ना जब गुरु के द्वार पर बेईमानी कर सकते तो दूसरी ईमानदारी क्या उम्मीद किया जाए प्रसाद मारते हैं फ्री में गुरु दे रहे हैं कहाँ बनवाया कैसे लाए कहाँ तक रोज प्रसाद उसमें भी लेने में बेईमानी करें तो कहाँ भुगतेंगे बोलो तो ऐसा नहीं अब हाथों ऊपर क्या तो तो माफ हो गया फिर भी अंतकरण तो मलिन होता है ना साधन थोड़ा करें असाधन से बच जाए बस आप अच्छे बनोए कोई जरूरी नहीं बेईमानी छोड़ दो गलती छोड़ दो बुराई छोड़ दो